क्योंकि यह कोई वास्तविक प्रक्रिया नहीं है, है ना बल्कि यह कह रहे हैं कि अच्छा क्या हो सकता है उसको एक बार समझ लेते हैं बुरा भी इसीलिए हुआ कि आपको अच्छा समझ में नहीं आया था अगर एक बार आपको अच्छा समझ में आता है, तो कभी आदमी की जिंदगी में बुरा नाम की कोई चीज होता ही नहीं है जिस दिन से हमको बात समझ में आई उस दिन से आज तक हमारे साथ कोई बुरा घटना घटा ही नहीं इसको हम बिल्कुल प्रमाण पूर्वक आपके सामने कह रहे हैं क्या कह रहे हैं फिर से कहते हैं जिस दिन से हमको कोई बात समझ में आ गई है पूरी बात समझ में आई उस दिन के बाद से हमारे साथ कुछ भी बुरी घटना नहीं घट क्योंकि जिसको आप बुरा मानते हो हम तो उसको देखते हैं अध्ययन करते हैं कि समझते हैं कि तो भ्रमित आदमी का कार्यक्रम है होते थे ऐसे ही करेगा उसका नियम ही इतना है तो जब भी ऐसा हम देखते हैं तो हमारा तो वेरिफिकेशन होता है कि हाँ हम यही समझे ऐसे ही तो करता है वो लेकिन फिर ये भी समझना जरूरी है कि जागृति कैसे होती है भ्रम से जागृति तक आने का तरीका क्या है यदि वो सब समझ में आता है तो हम बहुत अच्छे से चल सकते हैं उसमें ये पूरे प्रकृति में देखेंगे अस्तित्व में देखेंगे कोई भी काम बुरा काम नहीं हो रहा है यदि कुछ हो रहा है तो केवल मानव ही इस पूरे के लिए जिम्मेदार है वो मनुष्य के साथ संबंध नहीं पहचान पा रहा है और धरती के साथ नहीं पहचान पा रहे हैं आपको एक दिन समझ में आ जाए कि मनुष्य के, के साथ संबंध का मतलब क्या है धरती के साथ संबंध का मतलब क्या है ये चीज समझ में आने के बाद आप इसको करते हो तो आप यही चाहते हो आप यही करते हो और आपसे यही होता है दूसरा आदमी कुछ चाहता है करता कुछ है होता कुछ और है आप कौन सा इसमें प्रभावी है कौन सा हावी हो देख लो जो आप चाहते हो उसको आप समझ लेते हो तो आप वही करते हो और वही होता है <laughs>